मेरा मेरूले आवास बिखर गया मार्गदर्शन नांदी रोगी संदूकों ज्ञान में ज्ञान में कितने ये रवि रिजी याद किए हैं श्लोक हा महाराज प्रणाम बोलिए। निर्विकारो निराकारो निराकार निर्ब्ध्यय है हम देहो है सद्रूपो ज्ञानीच्य बुद्ध निरामयो निराभासो निर्विकलो अहमा देशो है, है सद्रूपो ज्ञान मितुच्य बुद्ध बोलिये माता जीरासो छब्बीस श्लोक तक हुआ था आगे सताइस श्लोक के लिए अवतरणी का जिस ज्ञान से अज्ञान दूर होगा <misterius> तो वो ज्ञान का स्वरूप कहते हैं अर्थात तो हमको किस, किस प्रकार के ज्ञान होना चाहिए नहीं तो हमको गंगा जी का अज्ञान है और हमको हिमालय का ज्ञान हुआ गंगा जी का अज्ञान दूर हो जाएगा नहीं होगा तो पूछते हैं कि किस विषय को हमको ज्ञान होना चाहिए तो है तो है। कहते हैं जिस विषय को अज्ञान है तो किस विषय को अज्ञान है कहते मैं तो जानता हूँ मैं हूँ कहते मैं तो मैं हूँ किंतु मैं निरामय निराभास निर्विकल्प व्यापक तो ये मैं नहीं जानता हूँ तो इसी का ज्ञान करवाना है मैं तो जानता हूँ इसको कहते सामान्य ज्ञान तो है जैसे हम जब रज्जु में सर्प देखते हैं तब तो रज्जु का इदम तो सामान्य ज्ञान तो होता है तो किंतु रज्जुत्व न ज्ञान नहीं होता है इसी प्रकार की अहम का सामान्य ज्ञान तो हो रहा है किंतु अहम एक शरीर में तादाद कर जाते हैं मनोबुद्धि इत्याद में तादाद कर जाते हैं अर्थात मैं यही मानते हूँ तो अभी कहते हैं इस प्रकार नहीं हमारा जो वास्तव रूप है उसको जानना है कहते हैं आगे सत्य श्लोक में अवतरण का देते हैं पुनः किंग लक्षणम ज्ञानम इत आह पुनः किंग लक्षणं ज्ञानम समाज कैसे कहेंगे ज्ञान से किम लक्षण यश ज्ञान से जो ज्ञान से अज्ञान का दूर निराकरण होगा वो ज्ञान का लक्षण क्या है किम लक्षणम यश अज्ञान से तो ज्ञानम किम लक्षणम तो आह फिर बताते हैं निर्गुणो निर्गुणो नित्यो नित्यो, नित्यो हम निर्गुण निष्क्रिय निर्गुण निष्क्रियमच्युत मुक्तमच्युत न सदू चया नमिच्छते बुद्धेहि विरमो यस्यो निस्क्रीयो नित्यो एकदेव भुक्तो अमाच्यतः ज्ञानो नित्यचरे बुद्धेहि निर्गुणो निष्क्रिय नित्यो नित्यमुक्तः अच्युतः अहम् अहम् कर्ता होने से प्रथम लेंगे असद्रूपो देहो अहम नई बुधे ही ज्ञानम उच्यते तो उत्तरार्ध अभी पूर्वश्लोक से चल रहा है निर्गुणो निष्क्रिय नित्यमुक्तः अच्युत नित्य इतने सारे विशेषण दिया गया विशेष्य कौन है का ये सारे विशेषण हो जाएंगे प्रथम निर्गुण तो इसमें समास निर्गतो गुणों ये तो किस सूत्र से समास हुआ में सूत्र निर्गतो गुणो ये अच्छा हाँ प्रादिभ्यो धातु जस्य बाच्यो वाचोत्तर पद लोप तो निर्गत का गत ये लोप हो जाते हैं प्रादिभ्यो धातु जस्य प्र आदि से धातु से जो बना है अर्थात कृदंत जैसे यहाँ कहते हैं निर्गत गत जो है वो कृदंत है निर्गत तो प्रादी यहाँ जो निर है वो प्रादि है उसके पर में धातुज अर्थात कृदंत प्रादिभ्यो धातुज बहुव्रीवाच्य बहुव्री समाज से कहना चाहिए और उत्तर पद लोप अर्थात निर्गत का गत लोप हो जाएगा तो क्या निर्गुण अर्थात जिसमें कोई गुण नहीं है तुण तो अर्थात सत्व रजस्तम इत्यादि ये कोई गुण नहीं है माया का जो स्वरूप है तो गुणो ये सब माया का स्वरूप है तो जिसमें माया नहीं है आगे निष्क्रिय यहाँ कैसे समाज कहेंगे निर्गता क्रिया यश तो अर्थात तो वास्तव हमारा वास्तव स्वरूप में कोई क्रिया नहीं है अर्थात तो हम क्रिया नहीं कर रहे हैं क्रिया शरीर मनोबुद्धि में होगा और शरीर मनोबुद्धि में क्रिया नहीं करके एक क्षण नहीं रहेंगे नहीं ही कश्चित क्षण अपनी जातु तिषति अकर्मकृत तो कोई भी एक क्षण कर्म नहीं करके नहीं रह पाएगा तो कर्म तो करेंगे कौन करेगा किंतु कहते शरीर मनोबुद्धि ये अगर सुसुप्ति से आ गए तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो कर्म करते ही रहेंगे किंतु वास्तव हम कहते निष्क्रिय हमारे कोई क्रिया नहीं है आगे नित्य नित्य के इसके लिए क्या बात लगता है ध्रुव त्यप प्रत्यय कहना चाहिए किसे कहते नेर निशे त्यप कहेंगे तब तो बचेगा त्यप त्यप त्य बचेगा तो नित्य ध्रुवे ध्रुव अर्थात सर्वदा रहने वाला अर्थ में द्रुवे इति वाच्य ध्रुव तो अर्थ में निशे त्यप प्रत्यय हो जाएगा तो यह हमारा स्वरूप है अर्थात हम नित्य रहने वाला नित्य का लक्षण क्या कहा गया तर्क संग्रह में वो तो तर्क संग्रह में नहीं ध्वस अप्रतियोगित्व सत्य प्राग अप्रतियोगी ये तृतीय लक्षण हुआ तर्क संग्रह में पदकृति में किया दिया है ध्वंस भिन्न सती ध्वंसा प्रतियोगी तुम ध्वस का अप्रतियोगी होगा तो ध्वंस का अप्रतियोगी दो हो जाएंगे ध्वस का प्रतियोगी जो जिसका ध्वंस होगा उसको ध्वंस का प्रतियोगी कहेंगे ध्वंस का ध्वंस नया एक लोग नहीं, हाँ, नहीं मानते हैं तो इसलिए ध्वंस ध्वंस का प्रतियोगी होगा ना होगा? हाँ, होगा होगा होगा. और अप्रतियोगी होगा अप्रतियोगी और नित्य का ध्वंस हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर नित्य ध्वंस का प्रतियोगी अप्रतियोगी तो इसलिए ध्वंस का अप्रतियोगी करने से दो आ गए एक ध्वंस और एक नित्य हम लक्षण किसका कर रहे हैं नित्य हाँ, का अति व्याप्ति कहा हो रही है ध्वंस समय इसलिए उसको वारण करने के लिए विशेषण क्या देंगे ध्वंस भिन्न सती <कककक>। तो लक्षण नित्य का ऐसे नया लोग कहते है वेदांत तो भाव चतुष्ट चतुष्ट अभाव चतुष्ट विलक्षण भाव हो जाएगा किंतु नित्य कहने से ये तो जो मिथ्या वो भी तो भाव में आ जाता है इसलिए वेदांत मत में नित्य का अर्थ वही त्रिकाला बाध्य तुम जिसको सत्य कहते।, कहते हैं कैसे मिथ्या को स्वीकार नहीं करते हैं मिथ्या को अनिर्वचनीय कहते हैं किंतु अगर अभाव चतुष्टय विलक्षण कहेंगे तो ये अनिर्वचनीय भी विलक्षण में आ जाएगा ना अभाव चतुष्ट से विलक्षण हो जाएगा तो इसलिए अर्थात असत्य और मिथ्या असत नहीं मिथ्या विलक्षण कहने से इतना भी हो सकता है क्योंकि असत्य है ही नहीं उसे विलक्षण कहना भी, भी आवश्यक नहीं है तो अर्थात अनिर्वचन या विलक्षण कहने से भी होगा हो किंतु उस प्रकार लक्षण शायद दिए नहीं कहीं अभाव चतुष्ट विलक्षण ऐसे कहीं दिए है वेदांत में वही जो सत्य का लक्षण अर्थात त्रिकाला वही नित्य हो जाएगा अच्छा अगर अहम हो हो गया दिशेश्यों, दिशेश्यों हो गया विशेषण में कैसा समास कहेंगे अहम को कहेगा कर्मधारा करेंगे बहुत करेंगे तो अन्य कहा जाएगा नित्य मुक्त मुक्त हो यश्य कर देंगे तो अन्यत्र कहीं चला जाएगा यहाँ कर्मधारा ये है नित्य मुक्त नित्य मुक्त किस सूत्र से समाज होता है कर्मधारे समास तो नहीं, तो नहीं है यहाँ कोई तथितार्थ नहीं है विशेषण विशेशा। उस सूत्र से समास मुक्त हम है नित्य मुक्त तो नित्य हो गया विशेषण विशेषणम विशेषण बहुलम विशे उसे समास हो गया तो क्या नित्य मुक्त और अच्युत तो च्यूत जो हट जाता है स्वरूप से उसको कहेंगे च्यूत जिसका स्वरूप से विच्युत नहीं होता है उसको कहेंगे अच्युत ये नया समास है न्यूत ये अच्युत च्यूत च्यूत ये च्यू गति अर्थ का धातु है गति धातु से कर्ता अर्थ में भी निष्ठा प्रत्यय हो जाता है नहीं तो निष्ठा प्रत्यय किस अर्थ में होना चाहिए भाव और आ, कर्म क्या सूत्र है निष्ठा सूत्र से निष्ठा होगा किंतु भाव कर्म में क्यों होगा क्यों कर्ता में नहीं होगा वो तो संज्ञा कर दिया ओ भाव और कर्म तयोर एव कृत्यक्तोर एव तयो अर्थात भाव कर्मों भाव और कर्म में निष्ठा प्रत्यय होगा यहाँ किंतु च्यूत यह अत्यर्थ का धातु है जो व्यक्ति गिर गया उसको कहेंगे च्यूत अभी वो व्यक्ति को कह रहा है ये भाव को कह रहा है ना कर्मो को कह रहा है तो अभी चि का जो करता हुआ उसको चि तो कह दिया तो यहाँ कर्ता में हुआ, हुआ। चि का कर्म नहीं है क्योंकि गिरा वो व्यक्ति गिरा तो वही करता हुआ कोई उसको ठेल दिया गिर गया अलग बार किंतु यहाँ स्वयं गिर गया चि धातु का करता वही व्यक्ति है तो होने से कर्तरी या निष्ठा हुआ तो कर्तरी निष्ठा करने वाला सूत्र गत्यर्थ कर्मक श्रीष ऐसे लघु में नहीं है ये सूत्र गर्थ धातु से भी कर्ता अर्थ में निष्ठा प्रत्यय होगा जब हम कहते हैं वाहनम गतम, तो जब वाहनम गतम कहते है या निष्ठा प्रत्यय करता में हुआ न कर्म में हुआ वाहनम गमन धातु का कर्ता कौन है वाहन तो निष्ठा किस अर्थ में हुआ कर्ता अर्थ में हुआ है तो गति अर्थ का धातु से कर्ता अर्थ में निष्ठा होगा गति अर्थ का नहीं है तो फिर कर्म अथवा भाव में होगा किंतु कि धातु है तो कर्ता अर्थ में निष्ठा हो जाएगा गत केाहत इसे जो गति का धातु से थ का धातु से और कर्म का नहीं हो पाएगा केवल विशेष स्थिति में ही होगा क्योंकि उसे तो कर्ता अर्थ में हो जाएगा तो कर्म अर्थ में नहीं हो पाएगा भाव अर्थ, अर्थ में हो जाएगा कर्म अर्थ में केवल विशेष स्थिति में विशेष सूत्र है लघु में ये सब नहीं है सूत्र सिद्धांत में है, है।, है। तो अच्युत न अच्युत अच्युत यहाँ करता अर्थ में निष्ठा को अच्छा हमारा अर्थात तो हमारा स्वभाव जो स्वरूप है वो कभी बदलता नहीं वो कभी हटता नहीं कभी गिर नहीं जाता तो बाकी जो गुणों का सब परिवर्तन होते रहते हैं अंतकरण है, ये सब परिवर्तन होते रहेंगे वो अच्युत हो जाएगा किंतु तो जो स्वभाव है हमारा वास्तव रूप है वो कभी चित्त नहीं होता है इसलिए हम अच्युत इसलिए भगवान का नाम कहते हैं अच्युत अच्युत अर्थात तो वही परमात्मा ही है और असद्रूपो रूपो यह देह सहम न जो असद रूप है ता असद देह तूप देह से असद्रूपः मैं वो नहीं हूँ इस प्रकार के ज्ञान को बुध इसको ज्ञान कहते हैं बुध शब्द में क्या सूत्र लगा ज्ञाप्री कि पूर्व श्लोक में भी आया था यहाँ तो ईगो पद ज्ञाप्रिय गिर क्या निमित्त है यहाँ ईगो पदा इगु में, इगु में है ईगो पद में समाज कैसे है ईगो पद बुध धातु ईगो पदा वाला है तो उसे क प्रत्यय हो गया बुधे ही बुध का अर्थ तो ज्ञानी भी ज्ञानियों के द्वारा यही ज्ञान कहा जाता है टीका में अहम निर्गुण निर्गुण अर्थात गुण रहित तो गुणे व्यो रहता अथवा गुणात् रहता गुण से रहित है क्यों गुण नहीं है मेरे में कहते गुणा नाम माया ये सब गुण माया मय माया अर्थात माया का ये सब विकार James, जो गुण हो गए अथवा माया प्रचुर दोनों अर्थ में हो सकता है तो माया ही है गुण क्या है माया ही है क्योंकि माया ये त्रिगुण तीनों गुणों का इसी को ही माया कह दिया जाता है तो क्योंकि कोई गुण नहीं है इसलिए निष्क्रिय अतएव निष्क्रिय क्योंकि गुण सत्व रजस्तम रहेगा तभी जाके क्रिया होगी तभी गुण ही नहीं है इसलिए क्रिया भी नहीं होगा तो क्रियाया रहित अथवा क्रियाभ्यो रहित क्रिया से रहित तथा तो नित्य नित्य अर्थात विनाश रहित अर्थात नाश नहीं है अर्थात तीनों काल में रहने वाला है विनाशात रहित जन्मृत्त्य शून्य हो जाएगी अच्छा अतएव नित्य मुक्त क्योंकि जिसमें ये विनाश नहीं होता है कोई क्रिया नहीं हुआ इसलिए वो नित्य मुक्त क्योंकि इसमें विकार होने का कोई निमित्त ही नहीं रहा नित्य मुक्त अर्थात कालत्री बंध शून्य अर्थात वास्तव हम कालत भी बंधन सुनिए अर्थात हमें कभी बंधन नहीं है ऐसा नहीं कि हम में अभी बंधन है और आगे हम साधन करके मुक्त तो हो जाएंगे कहेंगे यह आत्मा में नहीं है इस प्रकार किंतु तो हमको लगता है अभी हमको बंधन है आगे हम साधन करके मुक्त तो हो जाएंगे तो इसलिए ये बंधन ये आत्मा का है ना मन का है मन का है। तो ये मन ही बंधन में है और फिर मन ही मुक्त हो जाएगा मन ही मानता है मैं बंधन में हूँ आत्मा तो तीनों काल में मुक्त ही है तो जब हम अपना तादात्म्य इस मन के साथ हटा करके जब चैतन्य के साथ कर लेंगे फिर हमको लगेगा कि हम नित्य मुक्त यह जो चिदावास हो रहा है बुद्धि में यह चिदावास अभी बुद्धि में तादात्म्य करता है करके बुद्धि अभी बद्ध अवस्था में है तब तो होने से यह चिदाभास भी मानता है कि मैं बद्ध हूँ तो चिदाभास का धर्म होता है कि बुद्धि को अनुकरण करेगा जैसे दर्पण में होने वाला प्रतिबिंब यह दर्पण को अनुकरण करेगा दर्पण में काला है फटकिया है जो भी है तो वो सब मुखाभास में दिखेगा तो मुखाभास दर्पण में होने वाला जो सब धर्म गुण है उन्हीं का ही अनुकरण करेगा मुखाभास बिंब मतलब मुख का, का अनुकरण करेगा अर्थात मुख को दिखा देगा आगे और वो कुछ नहीं करेगा मुख का और अनुकरण नहीं करेगा मुख में परिवर्तन होगा तो उसको दिखाएगा तो मुख जैसा खाली दिख जाना मुखाभास का इतना ही है कि मुख को अनुकरण करता है मुख जैसा दिख जाना किंतु उसका मुख्य कार्य हो गया कि जो उपाधि में जो धर्म रहेगा सब अपने को अपने में आरोप करेगा तो जैसे उपाधि का धर्म वो मुखाभाष में आ जाएगा अभिवेकी मुखाभाष को मुखो मानेगा जैसे कहे तीन चार साल का बालक है वो दर्पण के सामने खड़ा है वो कहेगा मैं वो हूँ और जो दर्पण में दिखता है उसमें सब दर्पण का धर्म उसमें दिखने लगेंगे तो दिखने लगने से और वो क्या मानता है मेरा मुख तो वही है ये करता रहेगा विवेक ही किन्तु क्या जानता है वो मुख नहीं है वो तो मुखाभाष है मुख तो ग्रीवा में है ग्रीवास्त तो है इसलिए वहां जो दिख रहा है वो सब मुख में है ऐसा निश्चय नहीं है उसको तो देखकर ठीक है निर्णय करना पड़ेगा वास्तविक तो वो मुख में है अथवा तो वहां है अगर वो दर्पण में ही दिख रहा है काला दर्पण में लगा हुआ है तो फिर निश्चय हो जाएगा न ये मुख का नहीं है तो यह मुखाभाष में वो काला फट गया यह कब तक तो दिखता रहेगा जब तक तो दर्पण में है तो सारे साधना का यही कार्य है कि दर्पण को साफ करना अर्थात रजस तमस ये दर्पण में मल है काला लग गया फट गया ये काला लग गया तो तमस फट गया तो रजस भी करवाएगा मैं, वो, ये करवाएगा और काला कहते आवरण करायेगा गलत दिखा देगा विपरीत करवा देगा तो ये सारे साधना है कि सत्वो को बढ़ाना है अर्थात वो दर्पण को साफ करना है क्यों अभी वह मुखाभा दर्पण के साथ आध्यात्म्य करके मैं काला हूँ फट गया हूँ कहता है इसी प्रकार की चिदाभाषा बुद्धि के साथ आध्यात्म्य करके मैं बद्ध हूँ मैं बद्ध हूं कहता है यह चिदाभाषा तब तक तो उसको नहीं हो जाएगा मैं मुक्त हूँ जब तक तो ये बुद्धि में वो रहेगा धर्म मैं बद्ध हूँ तो ये बुद्धि का मैं बद्ध हूं बुद्धि क्यों मानती है इस प्रकार का उसका संस्कार पड़ा हुआ है अनंत मतलब अनादिकाल से अनंत जन्म में शरीर इत्यादि में तादात में क्या कभी ये संस्कार को हटाना है कैसे हटेगा बार बार सुनते रहेंगे हम अमुक्त तो है मुक्त तो है ये सब बुद्धि का धर्म है ये सब बुद्धि का धर्म है हमारा धर्म नहीं है कहते हजार बार तो सुने हम लोग कैलश में तो इतना दिन रहेगा तो सुन ले हजार बार कहेगा और अधिक क्यों कहते संस्कार अभी तक तो हटता नहीं तो वो संस्कार कब हटेगा कहते कब हटेगा यह कौन बोलेगा कितना गहराई तो क्या है वो कौन जानता है तो तब तक तो इसको सुनना पड़ेगा किंतु हर बार सुनने से संस्कार होता है नहीं होता है कि हम मुक्त हैं होता है तो ये फिर कब हट जाएगा कहते हैं पत्थर को जो पिटते हैं ये कब फट जाएगा तो ऐसा कोई निश्चय पत्थर को जब हम पिटते हैं तो ये हमारे लेकर के ये ले कब फट जाएगा ये निश्चय है किन्तु जब हम पिटते हैं वो पत्थर में कुछ विकार मतलब कुछ होता है नहीं होता है होता है और नहीं तो जो अंतिम प्रहार जिसके बाद पत्थर फट गया क्या उसी प्रहार में पत्थर फट गया नहीं फटा अर्थात प्रत्येक प्रहार के साथ पत्थर में वो विकार आरंभ होता है इसी प्रकार की हम जितना ये सब सात्विक कर्म में लगे रहते हैं तो ये सात्विकता धीरे धीरे धीरे धीरे ये बढ़ेगा और ये बढ़ करके एक दिन बुद्धि में वो संस्कार डाल देगा कि हम तो मुक्त है तब तो वो चिताभास बुद्धि के साथ आध्यात्म करता है अब वो चिताभाष क्या कहने लगेगा मैं मुक्त हूं कहेगा आज जब तक तो ये सात्विकता बहुत ज्यादा नहीं हुआ वो बुद्धि में परिचिन्न भाव रहेगा रहने से वो बुद्धि बद्ध इसी प्रकार की उसके अंदर संस्कार रहेगा चिताभास उसके साथ तादात्म्य करके कहता रहेगा मैं बद्ध हूं मैं बद्ध हूँ तो ये सत्व गुण बढ़ाना ये सारे साधना इसके लिए ये सब बुद्धि को लगाना शास्त्र में लगाना ये सब सूत्र पाठ करना ये करना वो करना ये सब अर्थात सत्व गुण बढ़ाने के लिए कालत्र ये बंध शून्य जो आत्मा है वो तो कालत्र में बंध शून्य कितु मैं ये तो मेरा आत्मा तो निर्मुक्त है किंतु मैं मैं तो सुबह से शाम तक बद्ध ही <laughs> तो अर्थात ये बुद्धि को ये निश्चय हो जाना है कि अर्थात मैं मुक्त हूं तभी जा करके मैं आत्मा हूं हो सकता है बुद्धि ही ये निश्चय करेगी <laughs> आ, काला में क्या समास अवयवा अश्यम त्रय अय हो जाएगा उनसे त्रयो हो गया फिर कालानाम त्रय जैसे मुनिनाम त्रय होता है षठी समास हो जाएगा आ, क्या तो so ये बुद्धि चेतन बंध मुक्त है अगर होगा तो बुद्धि तो मैं तो अलग हूँ ये चेतन तो मुक्त है तो वो तो अर्थात फिर अंतिम में मैं मुक्त हूं इस प्रकार की उसको आना है अगर बुद्धि में नहीं आएगा तो चेतन तो मुक्त है किंतु मैं कहते मैं तो बद्ध हूं ये जो मैं बद्ध हूं यही विचार उसका दृढ़ है और चेतन मुक्त है जैसे वो वृक्ष वृक्ष हारा है तो वृक्ष हारा होने से कैसा कहते तो वो ज्ञानी है वो तो ज्ञानी है मैं कहता मैं तो बद्ध हूँ अर्थात जब तक तो ये रहेगा संसरण को आत्मा प्राप्त करेगा बुद्धि प्राप्त करेगा जन्म को ये बुद्धि ही चलता रहेगा और ये बुद्धि के साथ आध्यात्म छूटेगा भी नहीं नहीं बुद्धि को होता है किन्तु बाध कब कर देगा जब हम वही स्वरूप है तभी इसको बाध कर सकता है इसमें बहुत ज्यादा अगर मलर रहेगा तो इसको बाध कर ही नहीं पाएगा क्योंकि बाध तभी करेगा जब भावना अर्थात ये जो बेष्टि भावना और ये वासना इत्यादि घटेगा अगर ये बहुत ज्यादा रहेगा फिर नहीं कर पाएगा मतलब तो वेदांत श्रवण ही नहीं कर पाएगा मतलब अपना जो ये माया स्वरूप को बाध करके वास्तविक में चैतन्य हूँ ये बाद समानाधिकरण बाद समाधिकरण होते होते आगे वो बुद्धि और बाध सामानाधिकरण नहीं करेगा मुख्य समानाधिकरण करेगा अर्थात मैं ये बुद्धि नहीं हूँ मैं चैतन्य हूँ इस प्रकार विचार ही नहीं रहेगा तो ये अर्थात बुद्धि में वो निश्चय रहेगा मैं तो चैतन्य हूँ ही उसका अर्थात तो बाध का और उसका विचार ही नहीं आएगा ये जब धीरे धीरे उसको और स्पष्ट हो जाएगा तो कहेगा कि मेरा ये स्वरूप कथा मेरा ये वो है नहीं मैं तो शुद्ध ही हूँ मैं तो चैतन्य हूँ अर्थात तो उसका बुद्धि हमेशा निश्चय करके ये रखेगा ये सब निश्चय बुद्धि ही करेगी तो कितु आरम्भ में बाध सामान अधिकरण करता रहेगा फिर करेगा, को बाद करेगा। वो मतलब आरम्भ में ऐसा करेगा और आगे और बाध भी नहीं करेगा अर्थात तो तो वही किन्तु फिर और एक बार हो जाएगा तो फिर निधि ध्यान काल और नहीं रहना चाहिए वो बार बार करेगा आगे तत्र हेतु बंध शून्य क्यों हो गया नहीं तो कभी बंधन कभी मुक्त इस प्रकार के क्यों नहीं होगा कहते हैं कि अच्युत अच्युत अर्थात अपना स्वभाव से कभी हटता ही नहीं हमारा स्वभाव हो गया कि नित्य मुक्त उससे कभी हटता ही नहीं अर्थात कभी बंधन कभी मुक्त इस प्रकार के होता ही नहीं स्वरूप जो है वो तो सदा उसी प्रकार की है तो किंतु ये बुद्धि कहते हैं बुद्धि कभी कभी च्युत हो गया ऐसे मानता है तो ये अर्थात वाद की अवस्था ये सब बता रहे हैं हम ये अच्युत है नित्य मुक्त है हमको ये बद्ध नहीं है हम ये विकारी नहीं है हम ये वासना वाला नहीं है इस प्रकार की बार बार ये विचार करेगा अच्युत अच्युत अर्थात अप्रच्युत सचिदानंद स्वभाव सत है चित है, आनंद है ये हमारा स्वभाव है ये ये तीन प्रकार सत चित तो हमको पता चलता है मैं हूँ मैं जानता हूँ मैं हूँ कि मैं आनंद रूप हूँ ये क्यों नहीं होता है कहते हैं परिच्छिन्न भाव जितना जितना बेष्टि भावना जितना जितना अहम बोध दृढ़ जितना शरीर में अधिक तादात उतना उतना, उतना दुख स्वरूप है सुबह से शाम तक दुख ही होता रहेगा तो ये परिच्छिन भाव ये अहंकार दृढ़ होने से अर्थात ये बोध नहीं होता है एवं आनंद स्वरूप ये बोध नहीं होता है इसलिए कहा जाता है ये कोशों को एक एक करके अतिक्रमण करना पड़ता है अन्नमय कोष को अतिक्रमण करना है प्राणमय कोष इसलिए अन्नमय कोष हम अतिक्रमण कर पाया नहीं कर पाया कैसे पता चलेगा कहते कर उपवास करके एक दिन देख लीजिए कितना मन में होता है प्राणमय कोष को कहते हैं ठीक है आप दो दिन उपवास कर लीजिए क्योंकि क्षुधा प्यासा ये बुद्धि का है ना प्राण का है ना शरीर का है प्राण का है हम प्राणमय कोष को कितना अतिक्रम कर पाए कहते हैं ये जब उपवास करेंगे मान लेंगे कि आज तो पानी नहीं पियेंगे तो प्राणमय कोष में अगर तादाद में, में हो क्या बोलता रहेगा मर जाओगे ऐसा <laughs> ही कहेगा कल सुबह तक जियोगे नहीं तो पी लो थोड़ा पी लो कम से कम इस प्रकार की वो मन को कहता रहेगा और फिर पिलाएगा दिन भर पार कर लेंगे तो शाम को फिर रात को सो जाएगा तो छूट जाएगा थोड़ा पी करके सोएगा तो इस प्रकार की है इसको पार करने का ये सब कहते हैं बीच बीच में थोड़ा परीक्षा करके देख लेना है सही में कितना दूर छूट पाया ये आवश्यक है तो इसलिए हमारा जो ये सब है जो पुराना इत्यादि में इतने सारे उपवास ये सब क्यों लगाए गया है ये सब अर्थात तो अन्नमय कोष प्राणमय कोष से इससे हटने का जो अन्नमय कोष से, से हट नहीं पाएगा वो मनोमय कोष से हट जाएगा क्या और उसका तो दुख सुबह से शाम तक लगा ही रहेगा वो किस हटेगा तो ये सब अभ्यास भी करना है थोड़ा तो यह श्लोका सार के दे कि हम गुण से अतीत है गुण तो माया का सब है और हम निष्क्रिय है हमें वास्तविक कोई क्रिया नहीं हो रहा है इसलिए कोई क्रिया को लेकर के हमें महत्व बुद्धि करना ये सब मूर्खों का कार्य है नित्य अर्थात ये शरीर मरने वाला है तो किंतु हम तो सर्वदा रहने वाला है और मुक्त मुक्त अर्थात बंधन हमें नहीं है ये बुद्धि बंधन में है और बुद्धि का बंधन कब तक बुद्धे है कर्तव्यता अपरिसमाप्ति बुद्धि का कर्तव्यता पूरी नहीं हुई यही बुद्धि का बंधन है बुद्धि जिस समय में मान लेगी हमको जो करना था हो गया तो पूरा हो गया उसका तो ये बंदर, कर्तव्यता का ये क्या अपरिसाप्ति खत्म होने में आएगा क्या चीज का कर्तव्यता जैसे ही शरीर मनोबुद्धि इत्यादि जो कर्म करने वाले है उसे तादाद में छुट जाएगा अ फिर मेरा कर्तव्य कहाँ से मैं किसको लेके क्या करूँ मैं असंग कूटस्तर जब बुद्धि निश्चय कर लेगी तो फिर बुद्धि का कर्तव्यता कैसे रहेगी क्योंकि तो वो तो कर ही नहीं पाएगा। मैं चैतन्य हूँ निश्चय हुआ तो फिर चैतन्य निष्क्रिय है और निष्क्रिय में कर्तव्यता कहाँ से आ जाएगा तो निष्क्रिय बोध हो जाए अर्थात यही कर्तव्यता नहीं रहा तो पहले निष्क्रिय बोध हो जाएगा फिर कर्तव्यता छूटेगा तो कहते पहले कर्तव्यता बुद्धि थोड़ा शिथिल होना चाहिए फिर मैं निष्क्रिय हूँ ये बुद्धि थोड़ा जचेगा फिर निष्क्रिय हो जचने से कर्तव्यता बुद्धि छूटेगी कर्तव्यता बुद्धि जितना छूटेगा निष्क्रिय हम उतना बढ़ेगा इस प्रकार हो के निष्क्रिय बुद्धि तो कर्तव्यता बुद्धि पूरा छूट जायेगा तो फिर कोई कर्तव्य नहीं है तो कर्तव्य नहीं है तो फिर करते है करते उसने कहा कर दे कर दिया जैसे मेरा कर्तव्य नहीं है करने का ऐसा मेरा कर्तव्य में नहीं नहीं करने का तो कहा कर दे कर दिया तो इस प्रकार के उसका जीवन चलेगा अच्युत नित्य मुक्त नित्य निष्क्रिय निर्गुण ये सब हमारा स्वरूप है इसी को ज्ञान कहा जाता है मैं देह नहीं हूं देह अर्थात देह त्रितय अर्थात स्थूल सूक्ष्म कारण ये सब देह मैं नहीं हूं ये श्लोक उच्चारण करेंगे पुनरअपि ज्ञान लक्षणम आह फिर ज्ञान का लक्षण कहते हैं वही सब शब्द मतलब शब्द थोड़ा बदलेंगे अर्थ तो वही रहेगा हमारा यही स्वरूप क्योंकि हमारा स्वरूप तो एक है उसका सब नाना प्रकार से अर्थात जो हम नहीं है वो नाना है तो हम वो नहीं हम ये नहीं है वो नहीं है वो नहीं है करके अर्थात हमारा जो स्वरूप उसको बता रहे हैं हम वो नहीं है वो नहीं है क्यों कहते हैं क्योंकि अभी तक हम लोग मान के चलते हैं हम वो है हम वो है हम वो है वो सबको अभी निषेध कर रहे हैं इसको कहते हैं निषेध मुख्य न स्वरूप का ज्ञान करवाया जा रहा है निर्मलो निश्चलो निर्मलो निश्चलो सुद्धो हमजरो निश्चल शुद्धमजरोमर ना देहोह्य सदूपो ज्ञानमितुच्य हमजरो बुधन निर्मल निश्चल अनत शुद्ध अहमा गया क्रियापद प्रथमे आ जाएगा अहम् अहम् निर्मल निश्चल अनंत अजरा अमर अजरो अमरसदूपदेहो अहम नई ज्ञान बुधै उच्य है अहम् अहम कहा गया था तीन चार बार कह दिया अहम अर्थात अहम शब्द प्रत्यय आलम्बना अहम शब्द प्रत्यय का आलम्बना अहम ऐसा के शब्द है अहम इस प्रकार के ज्ञान होता है इसका आलम्बन आलम्बन कौन है प्रत्येक वही तो वो जो अहम अहम देहो न कहा गया निर्मल निर्मल में कैसा समास कहेंगे निर्गतम, निर्गतम मलम ये स्मार निर्मल तो मल कहेंगे वही अविद्या अविद्या ही मुख्य मलह अविद्या हो गया तो आगे उसे और सब निकलेंगे ये नहीं है हमें निश्चल तो निश्चल अर्थात तो यहाँ भी गौबरी हो जाएगा तो जो चलता है उसको क्या कहेंगे चलना। चलो चलना। और जो निश्चल नहीं, नहीं चलना वाला तो यहाँ अर्थात ये बहुब्री नहीं कर पाएंगे ये नए समासी होगा नए समास में तो नए नहीं ला लाए है तो निश्चल निरादयो क्रांता न वो तो निर्गत चलात तो पंच हो जाएगा ना निर्गतो हो चलात ऐसा नहीं है यार न चलो मतलब नए समास होगा और किंतु नया शब्द मतलब अव्यय नया नहीं है अव्यय निर्व्यवहार हो जाएगा चलो अरे इसको कर लेंगे कुगति प्रादेश से कुगति पर हो जाएगा समास हो जाएगा निश्चल अर्थात तो चलो नहीं है करते चलत धातु से कर्ता अर्थ में अच करेंगे क्या सूत्र अच करने के लिए करते नंदी ग्रही अचाध्यू कर्ता अर्थ में अच हो गया चलती थी, थी चलो फिर आगे न चलती निश्चल हो गया आगे अनंत तो यहाँ क्या समझ करेंगे नहीं। नहीं। नहीं। अंतो अंत यश्य जिसका अंत नहीं है अंत तीन प्रकार की हो जाता है अंतर्था परिच्छेद परिच्छेद तीन प्रकार के होता है काल कृत देशकृत तो देश काल वस्तु ये तीन प्रकार के परिच्छेद जिसमें नहीं है जो देशकृत परिच्छिन्न होगा इसका कौन सा अभाव होगा अत्यंत अभाव अर्थात एक देश में है दूसरा देश में नहीं है घट यहाँ है अन्यत्र नहीं है इसको कहेंगे उसका हुआ जो देश परिच्छि होगा वो अत्यंत अभाव का प्रतियोगी हो जाएगा अत्यंता भाव उसका है एक देश में है नहीं है अत्यंत भाव का प्रतियोगी और जो कालकृत परिच्छिन हो जाएगा वो कौन सा अभाव का प्रतियोगी होगा रागभाव और ध्वंस का और जो वस्तुकृता परिच्छि हो जाएगा वो अनन्याभाव का प्रति होगी क्योंकि घटा पटव न इस प्रकार कहते है वस्तुकृत परिच्छि हो गया ये तीन प्रकार की परिच्छेद हमे नहीं है अर्थात हम यह है वहाँ नहीं है इस प्रकार की नहीं होगा हम ये है हम वो नहीं है इस प्रकार के भी नहीं होगा इसलिए वास्तव वेदांति ये कभी नहीं कहेगा कि मैं ये हूँ मैंने वो नहीं हूँ वास्तव तो नहीं गया विचार में उतरेंगे कहेंगे भाई सब ठीक है या फिर लाल कपड़ा क्यों पहनते आप पेंट शर्ट पहन लीजिए, कहेंगे भाई सब कुछ ठीक है ये ब्रह्म है किंतु तो इसका नहीं कि हम गोबर भी खा ले <laughs> ये तो शरीर के लिए व्यवहार जीवन में ये ऐसा व्यवहार सब ऐसे बनाया गया है तो उसमें तो व्यवहार के जीवन में व्यवहार को व्यवहार को अनुसरण करना है हमको व्यवहार अनुसरण नहीं करना है अब स्वतंत्र है व्यवहार अनुसरण नहीं करना है ठीक है आप इसको छोड़ करके फिर आप चल दो अपना किंतु पाप लगेगा लेना समय में सोचना सही था ना तो नहीं लिया ये मैं छोड़ दूंगा इसको ये पाप लगेगा छूट गया गिर गया होश नहीं रहा छूट गया गिर गया ठीक है किंतु अगर कर्तृत्व तो बुद्धि से कर देगा विपरीत कार्य करेगा तो ये तो होगा अगर उसके अंदर में कर्तृत्व बुद्धि है मैं इसको छोड़ूंगा तब तक तो फिर वास्तव तो उसका ज्ञानी नहीं है ज्ञानी हो गया तो फिर ये कर्तृत्व बुद्धि क्या है तो ये हो गया अनंत अर्थात तीनों प्रकार की ये अंतर नहीं है इस देश में हूं उस देश में नहीं हूं ये प्रकार की नहीं है और अभाव अभी हूं कभी पहले नहीं था आगे न ही इस प्रकार की नहीं है मैं ये हूं वो नहीं हूं इस प्रकार की भी नहीं है शुद्ध शुद्ध अर्थात कोई मल नहीं है अशुद्धि नहीं है अशुद्धि अर्थात ये सब गुणों का प्रभाव ही नहीं है और अजर अजर अविद्यमाना जरा इति अजर ये हो जाएगा आगे अमर तो ये अजर में क्या धातु है ज्री बहानु तो कर्तरी अच्छ हो गया जर और अमर अमर में धातु प्राण त्याग प्राण तो ये मर यहाँ भी कर्तरियज मरती मर न मरती थी अमर अमर अर्थात मरने वाला भी नहीं हो शरीर मरता रहता है जन्म होता रहता है मर ये मर जाएगा एक बार फिर उसका जन्म नहीं होता है अनादि है अंतकरण जो मतलब कहेंगे जो सूक्ष्म शरीर अनादि है लीन होता है कारण में फिर आ जाता है किंतु उसका आत्यंतिक नाश ज्ञान होने से हो जाएगा और आत्यंतिक जन्म कभी नहीं हुआ अनादि हैदि है अच्छा अमर ये सब हमारा स्वभाव है तो निर्मल निर्मलो अनंत शुद्ध अजर अमर और तो मैं ये असद्रुप देह नहीं हूँ टीका में अहम निर्मल अविद्या तत्कार्य लक्षण मल रहित मल हो गया अविद्या अविद्या का कार्य इस मल हो गए तो यह नहीं है हमें अर्थात हमें अविद्या ही नहीं है तो अविद्या का कार्य नहीं अविद्या होने से अविद्या हो गया कारण शरीर कारण शरीर के चलते बाकी दो शरीर में तादात्म्य करेगा और वो दो शरीर <सकता> में कार्य होंगे ही होंगे मल रहेगा ही रहेगा तो अविद्या नहीं रहा तो शरीर द्वय के साथ आगे तादात्म्य भी नहीं रहा तो मल भी नहीं रहा अतएव निश्चल तो, तो क्योंकि अविद्या नहीं है तो फिर इसलिए निश्चल क्योंकि क्रिया भी और नहीं होगा वो तो माया का कार्य है व्यापकत्वाद आकाश अवत तो निश्चल व्यापक है क्योंकि अत्यंता भाव का प्रतियोगी नहीं है व्यापक है तो निश्चल होगा निश्चलत्व तो हेतु कहते अनंत आकाश में क्रिया हो जाएगी नहीं हो जाएगा क्योंकि व्यापक है व्यापक पदार्थ में क्रिया नहीं होती है निश्चल हेतु अनंत अनंत अर्थात देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य तीनों प्रकार की परिच्छेद नहीं है इसलिए जितना ये संस्कार हमको दृढ़ लगेगा धीरे धीरे हम देश परिचिन्न नहीं है यहाँ है वहां नहीं है इस प्रकार की नहीं है काल परिचिन वस्तु परिचिन ये नहीं है वस्तु परिचिन्न अर्थात शरीर में तादात्मी से वस्तु परिचिन्न राग द्वेश अधिक होता है शुद्ध शुद्ध अर्थात अशुद्धि रहता अशुद्धि अर्थात यही अविद्या सबसे बड़ा अशुद्धि आगे उसका कार्य सब हो जाते हैं तादात्म्य शरीर इत्यादि में पुनर अजरा अजरा जरा रहित अमरो मरण रहित मरण भी नहीं है शरीर में ये जरा मरण इत्यादि होते हैं सर्वधर्माणाम देहत्रय इति भाव कोई भी धर्म कही तीनों देह का ही होगा या तो स्थूल देह का सूक्ष्म शरीर का अथवा कारण शरीर का ये तीनों देह का ही होगा तो अगर हम ये पुनर आ, पुनर पुनर पुनर है अबे हाँ, आगे, पुनर आगे है? या पे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं लगा है? ये रो रो नुनरअ्यगेतरो अमरो अमरण रहता से सर्वधर्माण सारे धर्म देहत्र सर्व धर्माण दे सर्वधर्मा में क्या समझ हो जाएगा कर्मधारे तो सर्वे ते धर्माश्चेधर्म तेहत्री हटाने से देहत्रय सर्व सर्वधर्मा ये पुंगलिंग हुआ इसलिए देहत्रय देहत्र वहाँ क्या नहां? बर्ती न देहत्रय बर्ती क्या सूत्र से यहाँ क्या प्रत्यय हुआ के सूत्र से सुपय जातो विग्रह कैसे कहेंगे प्रत्यय का विग्रह कैसे कहते हैं यस्या। शीलम यश तो यहाँ क्या शीलम यश उसे पूर्व में देहत, देहत्र अभी सर्व सर्वधर्म कहाँ रहते हैं देहत्र में देत्रया। तो क्या विभक्ति कहेंगे देह देह त्रे शु नहीं होगा क्योंकि त्रय कह देना तो ऐसे आ गया इसमें त्रयो अवयवा ये जब त्रय प्रत्यय हो जाएगा तो समूह को कहेगा इसलिए देहत्रुम शीलम ये साम शीलम ते सा। सा। सर्वधर्माण देहत्र में ही रहने स्वभाव है जिनका किनका सर्वधर्माणाम तो सर्वधर्माणाम देहत्र तीनों देह में ही ये सब धर्म रहेंगे स्थूल देह का धर्म हो गया जन्म मृत्यु और अनमय कोश का हो गया इसी प्रकार के प्राणमय कोश का हो गया ये क्षुद पिपासा, मनोमय कोश का हो गया ये राग द्वेश को कहते शोकमोह ये छह को कहा जाता है सड़ छः उर्मी अर्थात उर्मी अर्थात लहर एक बहाएगा जब ये आएगा शोक मोह आएगा मन और स्थिर नहीं रहेगा वो तो बहेगा ही इसी प्रकार के शरीर में जन्म मृत्यु इसका जब भय आएगा तो फिर बहेगा इस शरीर में अत्यधिक तादाद में होने से भय बहुत ज़्यादा रहता है इनका शरीर में बहुत ज्यादा तादाद में नहीं है उनका भय इतना नहीं होता है क्षेत्रीय जो कहते हैं शरीर में इतना तादाद नहीं रहता है तो तो क्यों कहते हैं कि मरने मरने तुरंत उतारू हो जाएंगे वो एक क्षेत्रीय का लक्षण है इसलिए कहा जाता है कि क्षेत्रीय अगर युद्ध में शरीर छूटा तो स्वर्ग प्राप्ति होगा भाग गया तो नरक प्राप्ति हो जाएगी नरक प्राप्ति होता है शरीर में तादात्म्य कर गया तो किंतु सामने में युद्ध करके मरता है मतलब तो शरीर को उसका कोई ये नहीं है तो शरीर तो मरने वाला है तो मरने दो अर्थात तो तो स्वर्ग प्राप्ति होती है अर्थात सुख होता है आगे या श्लोक उच्चारण करेंगे शुद्ध मोम देहो यशो ज्ञानी ओ पूमद पूर्ण पूर्णमिदं पूर्ण पूर्णमुग्यसे पूर्ण पूर्णमादाय पू शांति शांति शंकर शंकरचार्य केशव वाचरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत ईश्वर Yeah